नमस्कार आज टीचर्स डे गुरुओं का पर्व उस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए एपिसोड और आ, कल जब आप सुनेंगे तब उस समय तक गुरुओं का पर्व तो बीत चुका होगा और हम छात्रों का पर्व शुरू हो जाएगा जो कि शायद पूरे साल चलता रहेगा तो आज मैं इस गुरु पर्व के दिन एक बात बहुत आ, जो बहुत दिनों से महसूस कर रहा था मगर सोचता हूँ कि आज आपके साथ उसको साझा करूं। पता नहीं आपको ये बात कैसी लगेगी मगर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि शायद हमने और आपने मैं सॉरी मैं आपको अपने साथ जोड़ रहा हूँ मतलब मेरी उम्र के नौजवानों ने जब पढ़ाई की और जब उन्होंने गुरु और गुरुजनों को जाना तो उस समय गुरुजनों ने हमें ज्ञान की शिक्षा ज्ञान दिया मतलब उन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें नहीं मालूम थी मगर आजकल हो क्या रहा है आजकल शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी हो गई है कि लोगों को जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वो ज्ञान तो वो गूगल बाबा से और कंप्यूटर से और उपलब्ध पुस्तकों से और लाइब्रेरी वगैरह से प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद क्लास में जब जाते हैं यानी जहां उनका वास्तव में गुरुओं से इंटरेक्शन होता है और आज की दुनिया में तो गुरुओं से इंटरेक्शन भी कंप्यूटर पर ही यानी कि ऑनलाइन होता है तो उस समय वो केवल उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी उसकी प्रैक्टिस पर बात करते हैं ये, ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई वो इसलिए आई कि मैं एक बार किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गया पढ़ाने के लिए तो जब वहाँ पढ़ाने के लिए गया तो मैं बाकायदा तैयारी करके गया था कि मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है तो उसके हिसाब से पढ़ाऊँगा मगर जब वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया कि नहीं साहब वो तो सब वो बच्चे पढ़ कर आए हैं आपको तो केस स्टडी कराना है मैंने कहा यार फिर इसमें केस स्टडी के लिए मुझको बुलाने की क्या आवश्यकता थी ये तो आप किसी भी अपने फैकल्टी को बैठा सकते थे और बैठा कर आप कैसे स्टडी उनसे करवा सकते थे वो तो फिर समय मेरा भी आपने बर्बाद किया और अपना तो आप पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं खैर तो अब सवाल ये उठता है कि फिर गुरुओं की आवश्यकता ही क्या रह गई अगर सब कुछ पुस्तकों से उपलब्ध है और सारा ज्ञान कंप्यूटर बाबा दे ही रहे हैं तो फिर आज क्या गुरुओं की आवश्यकता ही समाप्त हो गई नहीं इसके मामले में मेरा टेक बहुत सीधा है मुझे सिर्फ यह कहना है कि गुरुओं की आवश्यकता आज भी है कल भी थी और कल भी रहेगी वो क्यों क्योंकि गुरु सबसे बड़ी चीज जो आपको देता है वो सिर्फ ज्ञान नहीं है गुरु आपको देता है आत्मविश्वास गुरु आपके अंदर एक ऐसी शक्ति भरता है जिसके सहारे से आपको यह लगता है कि भाई मैं इस भवसागर को या इस संसार को या इस संसार की समस्याओं को या अपने सामने आने वाली समस्याओं को हल कर सकता हूँ तो इसको अलग अलग तरीके से नाम दिए गए हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए अब आत्मविश्वास कह लीजिए अपने आप में विश्वास कह लीजिए कुछ लोग इसको गर्व घमंड ये सब भी कह देंगे मगर मेरा कहना सिर्फ ये है कि मैंने अपने जीवन में जो सीखा मैं उसको केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वो सारे का सारा केवल मेरे आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के ही काम आया और मैं जीवन में तो ऐसे बहुत से गुरु हैं और आजकल यदि आप देखें तो व्हाट्सएप के नाते तो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी गुरु पत्नी है क्योंकि उतने भाषण शायद किसी और गुरु ने नहीं दिए होंगे आपको मगर मैं तो ये तो हाँसे हंसी मजाक की बात हो गई मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जीवन में हमें गुरु तो मिलते रहे हैं यानी माता से शुरू हो करके और उसके बाद पिता आते हैं उसके बाद छोटी कक्षाओं के गुरु फिर बड़ी कक्षाओं के गुरु और फिर कार्यालय में भी गुरु और साहब हम तो बनारस के रहने वाले हैं बनारस में तो हर व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को संबोधित करता है तो उसको भी गुरु कहता है क्योंकि बनारस का हर व्यक्ति गुरु है और दूसरा व्यक्ति उसको गुरु के अलावा तो कुछ और कही नहीं सकता यहाँ पर एक बात ये भी समझ लीजिए कि गुरु का अर्थ केवल वो नहीं है जो शिक्षा देने वाला हो गुरु का अर्थ वो भी है जो बड़ा हो यानी लघु और गुरु वाला गुरु जो बड़ा है वो भी गुरु हो गया और मैं तो ये समझता हूँ कि हर गुरु अब आपको कुछ ना कुछ दे ही जाता है कम से कम मेरे साथ तो यही हुआ है और मुझे तो साहब सच बताऊं आपको मुझे तो बच्चों ने भी बहुत कुछ दिया है अगर आप पूछ सच पूछिए तो बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप हसीगा मत मगर आपको सच बताऊं मैंने अभी वो भागवत पुराण पढ़ना शुरू किया हाँ साहब अब ये उम्र आ गई है कि भागवत पुराण भी पढ़ना पड़ता है खैर मेरा उद्देश्य कुछ उतना धार्मिक भी नहीं है उद्देश्य यह है कि मैं भागवत पुराण को पढ़कर के रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मेरी आवाज़ में भागवत पुराण रिकॉर्डेड वर्जन उपलब्ध रहे और कोई सुनना चाहे तो उसको सुन भी सकता है तो साहब भागवत पुराण पढ़ रहा था तो उसमें एक स्थान पर ये चर्चा आती है कि कौन कौन गुरु हो सकता है तो एक साहब किसी दूसरे को बता रहे यानी कि एक ऋषि किसी दूसरे ऋषि को या राजा को बता रहे हैं कि कितनी तरह के गुरु हो सकते हैं यानी उन्होंने भृंगी कीट को भी अपना गुरु माना कि भृंगी कीट जो होता है वो भी गुरु है कबूतर भी गुरु है फलाना भी गुरु है इस तरह से करके उन्होंने कुछ दस बीस पचास गुरुओं के नाम बता दिए जो कि मैं तो सोच ही नहीं सकता था मगर खैर मैं यहाँ पर ये एक सीरियस नोट पर बताना चाहूँगा कि मैंने अपने जो आ, जिसे कहते हैं बैंकिंग में जो मेरे गुरु हैं श्री पीसी श्रीवास्तव साहब मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब मुझे आप आत्मविश्वास पर कुछ बताइए तो उन्होंने आत्मविश्वास पर कुछ बताने का मतलब बताने के लिए मेरे ऊपर एक मैं क्या कहूँ उन्होंने मुझ पर उपकार किया कि उन्होंने कुछ बताया मुझे तो मैं जो उन्होंने बताया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं आप सुनिए उसको उन्होंने उसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही है कि आत्म के आत्मविश्वास को बढ़ाना और घटाना ये कुछ तो हमारे हाथ में होता है और कुछ दूसरों के हाथ में होता है तो भैया जब हमारे हाथ में है तो हमें मालूम है कि भाई किस चीज़ से आत्मविश्वास बढ़ाया घटाया जा सकता है और जब वो बात दूसरों की आती है तो हम दूसरों के आत्मविश्वास पर कैसे असर करते हैं वो देखना पड़ेगा तो चलिए पहले उनकी बात सुन लें और फिर उसके बाद यदि कुछ समय बचेगा तब फिर हम अपनी बात करेंगे ठीक है चलिए तो अब पी श्रीवास्तव साहब के शब्दों में जो बात उन्होंने कही वो सुनते हैं भी आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम सेल्फ बिलीव ये ऐसे शब्द हैं जिनका जीवन में जो ज, जो जीवन में आधार बन जाते हैं हमारे सुख का भी और हमारे जीवन में आगे बढ़ने का भी आधार बन जाते हैं सफलता सुख इन सब का आधार हमारा ये होता है सच मेरा अपना विश्वास है कि सेल्फ स्टीम या आत्मसम्मान या आत्मविश्वास ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपका साथ देती हैं ये जीवन के हर क्षण पे इनका साथ रहता है अच्छे में बुरे में बुरे में तो इसकी बहुत आवश्यकता होती है और जीवन है तो इसमें कुछ उतार चढ़ाव कुछ अच्छा बुरा कभी गिरना कभी उठना लगा ही रहेगा गिरना तो आसान है लेकिन उठने के लिए आत्मविश्वास अपने अंदर ताकत महसूस करना बहुत ही आवश्यक है अक्सर अब हमें ये देखना है कि किन चीजों से हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है एक चीज मुझे बहुत समझ समझ में बहुत आती है कि हमारे समाज में बच्चा जब पैदा होता है बच्ची जब पैदा होती है उसी समय से लोग आते हैं देखते हैं बड़ा प्यार दिखाते हैं लेकिन कमेंट ऐसे बढ़िया करते हैं उनका वाला आठ पाउंड का है ये तो छ ही पाउंड का है कुछ कमज़ोर दिखता है इसका रंग अपने भाई के या अपने बहन के रंग से ज़रा कमज़ोर पड़ता है ये कुछ सामना निकलेगा इसकी नाक थोड़ी सी हमें लग रहा है कि गड़बड़ है मेरी ये समझ में नहीं आता कि बच्चा आज जन्म लिया है उसका तुलनात्मक अध्ययन करने की किसी और के साथ इसकी आवश्यकता क्या है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती है लेकिन हमारे समाज की आदत है अब शादी होगी दूल्हा कैसा है दुल्हन कैसी है नाक कैसी है कान कैसा है बीस बरस का आदमी बीस बरस की कोई बच्ची है किसी घर से आप लाए हैं पच्चीस बरस का बाईस बरस का चौबीस बरस का एक लड़का है उसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है अब वो जो है इसके आगे बढ़ने की उसकी कोई गुंजाइश नहीं है ये लोगों ने मान लिया और कमेंट करना शुरू किया नाक कैसी है कान ऐसा है। शरीर पर जो कमेंट करते हैं उससे तो मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि वो ऐसी चीज है कि आदमी दूर नहीं कर सकता हर चीज में कंपैरिजन वो ऐसे हम ऐसे ये ऐसे वो ऐसे उनका लड़का हाई स्कूल में इतना नंबर पाया तुम उससे दो मार्क्स कम क्यों पाए इत्यादि इत्यादि तो मेरा यह कहना है कि पहले तो यदि हमें आत्मविश्वास दृढ़ करना है मजबूत करना है तो बचपन से ही एक बात समझ लें जबरदस्ती उसकी तुलना किसी और बच्चे से ना करें एक विद्वान मनोवैज्ञानिक ने एक बड़ी अच्छी बात कही मैं इथवाक से उनका लेक्चर सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पालने के तीन अच्छे सिद्धांत है पहला डोंट कंपेयर दूसरा डोंट कंपेयर तीसरा डोंट कंपेयर मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी और मैंने अपने दिल में ये रख लिया कि हम किसी की शक्ल सूरत कार का रंग गार ये दो का कंपैरिजन ना तो अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स का दो का करेंगे ना अपने घर में रिश्तेदारों में परिवार में कहीं भी हम दो इंसानों का कंपेरिजन कभी नहीं करेंगे मुझे ऐसा लगा कि इससे दोनों एक जो सुपीरियर अनु महसूस करता है उसमें एरोग आएगा फालतू का घमंड आएगा ईगो बढ़ेगा वो भी नुकसानदेह है शायद बहुत अधिक नुकसानदेह है और जो इंफीरियर फील करेगा उसका आत्मविश्वास नीचे जाएगा गिरेगा ये भी बहुत खराब चीज है क्योंकि एक चीज होती है सेल्फ स्टीम या आत्मसम्मान ये इंसान को ऊपर ले जाता है और ये वो साथी है जो जब से आदमी होश संभालता है तब से लेकर के उसके अंतिम सांस तक उसका साथ देती है ये असिट एक ऐसा है जो ईश्वर ने ईश्वर ने दिया है हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसे मजबूत करें आगे बढ़ाएं और अपने अच्छे बुरे सभी तरह के दिनों में उसका फायदा उठाएं। अब यहां एक बात मुझे याद आती है कि अक्सर लोग कहते हैं ये तो बड़ा ईगोइस्ट है शायद हमारी सफलता या जो भी हमारे या माता पिता का बहुत अच्छे घर वो अच्छे ऊंचे पे होना या बहुत पैसे वाले होना इत्यादि इत्यादि बड़े ताकत वाले होना तो अक्सर हम लोगों के ईगो को बढ़ा देता है अपने बच्चों में भी और बड़ों में भी ईगो बढ़ाता है एक मार्केटिंग के एक्सपर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सक्सेस लीड्स टू एरोगेंस एंड देन एरोगेंस लीड्स टू फेलियर तो ये भी आवश्यक है कि हम आत्मसम्मान या या सेल्फ कॉन्फिडेंस इत्यादि में और ईगो में फर्क समझें गो एक ऐसी चीज है जो संत महात्माओं को छोड़कर के हर साधारण आदमी में होती है ये अच्छी चीज है बुरी चीज है इस पे मैं नहीं जा रहा हूं ये मुझे अधिकार नहीं है लेकिन ये एक जीवन की हकीकत है सच्चाई है और अक्सर हम एक तो स्वाभिमान बहुत आवश्यक है और दो सेल्फ स्टीम बहुत आवश्यक है दूसरी तरफ ईगो या अहम हानिकारक है अब दोनों में हम फर्क कैसे डालें फर्क डालना इतना आसान नहीं है सच पूछिए तो ईगो को हटा देना बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है लेकिन हम, हम हमें तो नहीं आता समझ में आता कि मैं अपने सारे ईगो कैसे ख़त्म कर दूँ तो एक छोटी सी चीज़ मेरे समझ में आई कि हमें अपने उद्देश्यों को की प्राप्ति में अक्सर हमें जो ईगो आता है वहीं पे आत्मसम्मान और ईगो का फर्क समझ में आता है अक्सर हम छोटे छोटे ईगो में रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं छोटे छोटे हर्ट फीलिंग्स में रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं और इतना ईगो और ये सब के पीछे हमारा ईगो होता है और ये विद्वानों का कहना है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में किसी अनहैपीनेस में किसी भी इस तरह के रिलेशनशिप के बिना वजह रिलेशनशिप में खराबी का एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि हमारा ईगो ईगो अक्सर जो है इस स्टेज तक हमें ले जाता है कि हमें दूरी बना रखना पड़ता है जैसे ईर्ष्या में है कि अगर कुछ ना समझ में आवे किसी तरह से आप मैनेज ना कर पाओ तो थोड़ी डिस्टेंस बना लो शायद दूरी थोड़ी अगर बना लेने पे आदमी का धीरे धीरे करके वो जब कंपैरिजन नहीं होगा तो ईर्षा भी ईर्ष्या ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे रिश्ते जो है वो जितने गहरे हो सकते हैं उतने हो जाएंगे बहुत गहराई तो हर हर रिश्ते में हो नहीं सकती लेकिन जितनी हो सकती उतनी होगी कम से कम उसमें जो डिसफंक्शनलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी फालतू का झगड़े नहीं होंगे तो अपने उद्देश्यों को हमेशा ऊपर रखें अपने ईगो से ऑफिसर्स में यह बहुत होता है मेरे साथ भी हुआ है कि हमें समझना पड़ा है कि इतने तक तो अपने किसी कोलीग को कन्फ्रेंट करना या सीनियर को कहना जरूरी था हमारे अपने लिए लेकिन इसके आगे अगर हम जाते हैं तो वो उनको नीचा गिराने की बात होगी एक फर्क तो मैं सीधा ये समझता हूं कि जब हम अपने अपने स्वाभिमान को ऊपर उठाने के लिए जो करते हैं वो तो हमारे सेल्फ स्टीम को मजबूत करता है लेकिन जब हम कुछ ऐसी बोली बोल देते हैं ऐसी भाषा बोल देते हैं जिससे दूसरे को चोट चोट लगे दूसरे का स्वाभिमान नीचे आए दूसरे को हम मैसेज दें कि तुम ए, बहुत खराब हो बहुत नीचे हो तो ऐसे ये है हमारा हमारे ईगो से निकलता है तो एक बड़ा सटिल सा डिफरेंस होता है ईगो में और सेल्फ स्टीम में जहां तक हो सके गलतियां हम करेंगे अवेयर रहने से सिर्फ ये फायदा होता है कि हम जब हम ईगो कहीं कर जाएंगे तो सब दूसरे दिन समझ में आएगा कुछ समय बाद समझ में आएगा कि शायद इसकी आवश्यकता नहीं थी हमने एक दो स्वाभिमान का लिमिट था आत्मविश्वास का लिमिट था उसको क्रॉस कर दिया है और ये गलत हो गया है तो जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस रेकलेसनेस की तरफ ले जाता है अब ये ओवर कॉन्फिडेंस भी एक चीज है जिसके बारे में चलिए कुछ बातचीत कर लिया जाए ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब हम सच्चाई को रियलिटी को समझने में गलती करते हैं भूल करते हैं इसीलिए अगर हमसे और भूल तो होती है हो जाती है अवेयरनेस से इस बात को थियोरिटिकली समझने से कंसेप्चुअली समझने से सिर्फ फायदा यह होता है सिर्फ लाभ हमें यह होता है कि हम समझ जाते हैं कि कहीं मैं उस रेखा को पार कर गया जो स्वाभिमान का था जो आत्मविश्वास का था हमने रियलिटी को नहीं पहचाना अब मुझे एक छोटी सी बात याद आती है एक बार जब ये बहुत पहले जब ये अमेरिका में जो हुआ था नाइन एलेवन या क्या था ना कि जब वो हुआ था क्या कहते हैं उनके तमाम घर गिरा दिए गए थे हिट किया था उनके क्या कहे बिजनेस हाउस हा को किसी बड़े तो उस समय बहुत सारी सख्ती हुई थी हेलो हाँ उसमें बहुत सारी शक्ति उन्होंने बरती थी और कि ये बिन लाडन वहीं से नाम निकला मेरा ख्याल है उस समय जो प्रेसिडेंट थे शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय बहरहाल जो भी प्रेसिडेंट थे तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरुजी हैं श्री श्री रविशंकर इनके दो बड़े शिष्यों ने कहा कि <coughs> सॉरी ये तय किया कि चलो ऐसा कोई प्रोजेक्ट लिया जाए विश्व शांति के लिए कि बिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों सामने, सामने बैठ के बात करें हम लोग बैठा दें ऐसा कुछ करें इस प्रोजेक्ट को लेकर के ये जब श्री श्री रविशंकर के पास गए तो बड़ी बड़ी चीजें रविशंकर जी ने की है लेकिन बहुत छोटी सी बात उन्होंने हंस के कही कि कभी भी कोई भी जब पॉसिबिल कोई भी जब प्रोजेक्ट लो कुछ करने की सोचो तो उसमें एक चीज हमेशा एग्जामिन कर लो कि उसमें पॉसिबिलिटी कितनी है रियलिटी कितनी है क्या वो आज के संदर्भ में संभव है और इस रियलिटी के टेस्ट पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट को और बुश साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट उस समय थे उनको बिन लादेन को आमने सामने बिठा देगा और विश्व शांति की बात हो जाएगी तो ऐसे ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए चाहे जितने आपके आदर्श ऊंचे हो लेकिन रियलिटी को समझना चाहिए सच्चाई को समझना चाहिए जैसा थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ काउंसलिंग जैसे विषय को आ, के इसमें भी जो क्रक्स इसका है जो बेसिक सूत्र है वो सिर्फ ये है कि कभी भी किसी भी समय में जो जो चीज़ आपके सामने सच्चाई बन के खड़ी हो जाए जीवन की हकीकत बन के समय हो जाए रियलिटी बन के खड़ी हो जाए उसको आप स्वीकार कर ले तो पहले तो यही एक कोपिंग मैकेनिज्म का आधार बनता है और तब उसके बाद जो डिमांड्स ऑफ लाइफ हैं उनको मीट करने में हमें आसानी हो जाती है यह नहीं है कि सब कुछ हम कर ले जाएंगे सब हम जीत लेंगे ऐसा नहीं है लेकिन हमें इससे जीवन की परेशानियों को से निपटने में आसानी होगी अक्सर हम रियलिटी को भूल जाते हैं ह्यूमरसली एक बार एक प्रोग्राम में एक साइकेट्रिस्ट बुलाए गए थे बॉम्बे के बड़े फेमस है हैं। अपने पूरे भी उसमें एक पार्टिसिपेंट के रूप में बैठा था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बिल्ड कैसिल्स इन दी साइकेट्रिस्ट कलेक्ट रेंट फॉर इट तो अक्सर हम हवाई महल बनाते हैं उसमें रहने लगते हैं हम हमें मानसिक परेशानियां होती है फिर हम किसी सागेट्रिस्ट, सागेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं उससे कहते हैं कि मेरी ये परेशानी है फिर वो हमसे जो कुछ भी फीस लेता है हमें हमारे रियलिटीज का को समझने की ताकत देता है कई सेटिंग करके धीरे धीरे क्योंकि आसान नहीं होता ये इससे ये हमें इसलिए आवश्यक है कि हम रियलिटी को समझें डिमांड्स ऑफ लाइफ को समझें एक बड़ी अच्छी पुस्तक हमने बहुत पहले पढ़ी थी जिसका नाम था द रोड लेस ट्रेवल द रोड लेस ट्रेवल बाई डॉक्टर पेक वो जो एक बहुत बड़े काउंसलर थे अपने समय के और बड़ी पॉपुलर किताब हुई थी उसके तीन शब्द से वो किताब शुरू होती है लाइफ इज डिफिकल्ट और शायद यही उनके मैसेज का सार है कि यदि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ इफ लाइफ इज डिफिकल्ट एंड वी एक्सेप्ट लाइफ एज सच देफ द डिफिकल्टीजार्ट टेकिंग एज ए पार्ट ऑफ लाइफ कि ये तो होता ही है जब होता है तो सबके साथ होता है मेरे साथ भी होता है गरीब के साथ अपनी समस्याएं हैं अमीर के साथ अपनी समस्याएं हैं ताकतवर के साथ अपनी समस्याएं हैं जिसके पास कोई समस्या नहीं है उसे बोर्डम की समस्या है आज ये कोरोना काल में ये समस्या बहुत बढ़ गई है को लोगों को काम करने को नहीं है जब ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं बड़ा काम बड़ा काम मरे जा रहे हैं और जब कोई काम ही नहीं है साल डेढ़ साल से लोगों को तो वो इसी बात से बहुत दुखी हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है बड़े बोर हो रहे हैं वो लोग जिनको वैसे भी रिटायर्ड हैं बुजुर्ग हैं पैसे की कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है सब कुछ है उनको भी इस बोर्डम से बड़ी परेशानी है मेरे मित्र हैं तमाम इस स्टेज पे जो बड़ी शिकायत करते हैं भाई कैसे क्या करें निकल नहीं सकते ये है वो है सब कुछ है लेकिन निकलना निकल नहीं सकते और कोई समस्या भी जीवन में नहीं है तो यही एक बहुत बड़ी समस्या है तो समस्या तो हर चीज में है नहीं है ये भी एक समस्या नहीं है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि फिर जीवन का आधार क्या है जीने का माने क्या है इत्यादि तो कहते हैं कि वो तीन शब्द जो उसने शुरू में लिखे हैं लाइफ ये एक ऐसी रियलिटी है, ऐसी हकीकत है जिसे यदि हम स्वीकार कर लें, अंतर्मन में इसे उतार लें तो संभवतः बहुत सारी डिफिकल्टीज जिनको हम बड़े सीरियसली लेते हैं उन्हें हम बहुत सहज भाव से लेने लगेंगे और जब सहज भाव से लेंगे तो सहज भाव से उन्हें निपटने में भी आसानी होगी ऐसा नहीं है कि हम इस अवेयरनेस से कोई बड़े अंदर हमारे अंदर बड़ी हम बहुत बड़े संत हो जाएंगे या बहुत हमेशा पीस हो जाएगी सिर्फ ये होता है थोड़ी अवेयरनेस से कि जब भी हम रेखा क्रॉस करेंगे और समझेंगे कि ये मेरे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है मेरे लिए खुद के लिए कारक है तो हम अपने थोड़ा समझ जाएंगे तो हम अपने नुकसान को बचा लेंगे किसी और का नुकसान करने में हमको उससे भी हाथ खींच लेंगे तो ये चीज इसीलिए जो कहते हैं आत्मविश्वास तब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है रेकलेसनेस हो जाता है हम सोचते ही नहीं मैं तो सब कुछ कर सकता हूं अब पता चला है कि हर चीज तो हर आदमी नहीं कर सकता तो ये है कि कुछ सफलता मिली तो हम सोचने लगते हैं कि अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं फिर जैसे पहली सफलता असफलता मिली वहीं पे हम हमारा मनोबल टूट जाता है तो ऐसा इस तरह का जो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हमें अक्सर रेकलेसनेस की तरफ ले जाता है और हमारे लिए खुद ही दुख का कारण बनता है फेल्योर का भी कारण बनता है अगर हम समझते हैं कि मान लीजिए कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मिस जजमेंट हो गया मिसप्लेसड कॉन्फिडेंस हो गया तो हम स्टेप बैक हम समय रहते हुए स्टेप बैक कर सकते हैं। Everydays का सबसे बड़ा ये फायदा है, इसलिए इसको समझना चाहिए कि हर चीज की सीमा होती है भाषा की अपनी मर्यादा होती है हमारे फीलिंग्स की अपनी एक लिमिट होती है एक बात यहां मैं और स्पष्ट कर दू कि हमारी भावनाएं तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है पर्सनल प्रॉपर्टी है लेकिन उन भावनाओं को से उत्पन्न जो हमारा व्यवहार होता है जो हमारा कंडक्ट होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके सभी उसको सभी देखते हैं सभी समझते हैं इसलिए अपने विवेक का पूरा ध्यान देना चाहिए और हमें ये हम ये समझ लें कि भाई यहाँ हम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं भाषा में जो मर्यादा होनी चाहिए उसको शायद हम उस मर्यादा के विपरीत जा रहे हैं या हमारा ये व्यवहार इस तरह का ये हमारा क्रोध थोड़ा ज्यादा हो गया है पीछे हट जाओ तो जो भी चीज़ ज़्यादे हो ईर्ष्या ज़्यादा हो ए, ए, क्रोध ज़्यादा हो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए एक तरह का वो रहता है कि हम पानी में या दलदल दल में नीचे चलते जा रहे हैं निगेटिविटी में नीचे चलते जा रहे हैं एक बात एक चीज और मोटा मोटा मैं समझता हूं कि अक्सर कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो हमें बांध लेती हैं गिल्ट एक ऐसी भावना है जो हमें बांध लेती है जब भी बांध ले तो हमें अपने को कोशिश करना पड़ता है कि हम इससे इससे झटके इसके साथ बाहर आएं और समझे कि हम इंसान हैं हाँ गलती हो गई माफी की जरूरत पड़ेगी मांग लेंगे आगे से करेक्ट कर लेंगे अपने को तो ऐसी भाव कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं कि जैसे हमें एक्सप्लोड करने जा रही हैं ये भावना होती है आ, एंगर की खास करके तो ऐसी भावनाओं में जो जो विस्फोट की स्थिति हो उसको यदि आप एवॉड कर दें शायद दस सेकेंड का हो बीस सेकंड का हो तीस सेकेंड का हो एक मिनट का हो तो विस्फोट नहीं होगा आपका जो जो क्रोध है या आपके जो जो जो आपकी परेशानी है ग्रिवांश है उसको तब हम एक ऐसी मर्यादित भाषा में कह सकते हैं जिसे कहते हैं आर्टिकुलेट कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट कर सकते हैं बजाय इसके कि उनको एक्सप्लोड करें तो एक्सप्लोजन और आर्टिकुलेशन में यह फर्क हो जाता है एंगर में अक्सर हम एक्सप्लोर कर जाते हैं गिल्ट में अक्सर हम बंधे रहते हैं हाँ एक बात और बताऊं कि गिल्ट के साथ एक चीज और है ये अक्सर एंगर का कारण बनता है जैसे लोग अस्पताल में देख देखा होगा कि ले गए अस्पताल में आदमी मर गया वहां ठीक से नहीं हुआ दस मिनट में नहीं कोई आदमी आया तब तक डेथ हो गई तो सच पूछे तो गिल्ट अंदर ये भी है कि इतनी देर से हम क्यों ले आए लेकिन ये इसको एक्सेप्ट करने में बड़ी परेशानी हो रही है तो हमने तोड़फोड़ मचा दिया डॉक्टर को गाली दिया कि जैसे उसकी सारी गलती है कि जाते जाते एक मिनट के अंदर एक सेकंड के अंदर उसने हमारे पेशेंट को नहीं अटेंड किया तो ऐसा हो गया तो साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि गिल्ट भी बहुत बड़ा कारण होता है एंगर का तो ऐसे बहुत सारे स्कूल मिलाकर ये भावनाओं की दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इसलिए सिर्फ ये है कि इसमें हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ चाहिए चाहे हमारा आत्मविश्वास हो चाहे जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस या रेकलेसनेस ये सब में हम थोड़े से विवेक के साथ उसे हम समझ सकते हैं भेद को इसी एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हमेशा फॉरगिव करना एक है। एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल है, है एक्टिविटी यदि सचमुच हमें फॉरगिव करना आ जाए तो ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है ये इतना आसान नहीं है इसलिए पहला स्टेप ये होता है कि हम बदले की भावना इसमें रिवेंज की भावना इससे ये नहीं आने देंगे ईर्षा की भावना आएगी तो उसे इतनी दूर तक नहीं खींचेंगे कि वो हमारे संबंधों में कोई ऐसी कटता आवे कि बिना बात के वो वो संबंध खत्म ही हो जाए तो ये छोटी छोटी चीजें हैं तो जिसे कहते हैं कि एक तरफ वही जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक तरफ तो आ, ईश्वर ने हमें तमाम भावनाएं दी हैं इतनी लंबी चौड़ी इतनी कॉम्प्लेक्स भावनाएँ कि उनको गिनाना या समझना बहुत मुश्किल होता और वो कॉम्प्लेक्स भी होती हैं कई अपने आप में मिल जाती हैं तो इन चीज़ों को हमें उसी के साथ साथ विवेक भी दिया है तो कहते हैं थोड़ी धीरज रखिए पेशेंस के साथ उस पर विचार कीजिए तो संभवतः हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ रुकना चाहिए कहाँ आगे बढ़ना चाहिए ये हम और विशेषकर मैं युवक लोगों से कहूँगा कि अक्सर हम जो है बड़े जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ये बहुत ही दुखदायी होता है और इससे कोई फायदा नहीं होता है इससे हम अपने आप को जितना समाज या समय हमें छोटा बनाता है उससे अधिक खुद हम अपने आप को बना लेते हैं कोई भी चीज़ जब डिसपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा आप फंस जाते हो तो वही जो है एक तरह का डिप्रेशन बन जाता है एक स्ट्रेस बन जाता है और जब स्ट्रेस को हम बहुत आगे बढ़ा देते हैं तो वही ट्राउमा बन जाता है ठीक है टेम्परली कभी आया आता जाता मनुष्य है लेकिन यह है कि इसको इतना दूर तक ना ले जाएं कि ये सेल्फ डिपीटिंग हो जाए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए और हम समझते हों कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ जस्टिफाई कर रहा हूँ कहते हैं कि क्रोध भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सजा उसको देते हैं सजा बजाय देते हैं और एक तरह का जिसे कहते हैं एंगर एंगर इनवर्ड या सप्रेस्ड ऐसा पाल लेते हैं तो इन सब चीजों में कहीं कंडक्ट में हमारे कुछ जिसे कहते हैं विवेक की कमी आ जाती है और हम वो कर जाते हैं जो हम खुद नहीं करना चाहते तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद बहुत ही आवश्यक होती हैं पर सबसे फिर भी मैं शुरू की बात पे आता हूँ कि कभी भी दो मनुष्यों को तुलना नहीं करना चाहिए ना बच्चे को ना बड़े को सबको प्रकृति ने कुछ अपना अलग से दिया है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए अंत में एक बड़ी अच्छी बात जो अभी ये गोल्ड पाया है जेवलिन थ्रो में लड़के ने कही प्रधानमंत्री के मीटिंग में उन्होंने पूछा कि आप कैसे सोचते हो कि हम दूसरे से ज्यादा फेंक देंगे उसका मैं ये सोचता ही नहीं हूं मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैक्सिमम मैं कितना फेंक सकता हूँ उतना मैं फेंक दू तो असली कंपटीशन जो है वो तो अपने आप से है दूसरे से अगर हम ज्यादा फेंक लेंगे तो गोल्ड हमें मिलेगा कम फेंकेंगे तो उसको मिल जाएगा अगर तीन आदमी ज्यादा फेंक दिए हमसे ज्यादा फेंक दिए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा है तो ये सच्चाई है जिंदगी की इसलिए असली कंपटीशन असली कंपैरिजन अपने से है हम कल क्या थे आज क्या हैं असली कंपटीशन अपने आप से होता है असली कंपैरिजन अपने आज के कल पे है और कल से और आज में यह अपने दस साल पहले पांच साल पहले हम क्या थे आज क्या हैं और यही व्यक्तित्व का विकास या एवल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी होता है अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद पीसी साहब ने बहुत ही सुंदरता से वो सारी बातें कहती जो मैं कहना चाहता था और जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी था कि आत्मविश्वास हमको अपने अंदर एक विश्वास देता है और उसके साथ ही, ही कभी कभी वो विश्वास गर्व घमंड इसमें भी बदलने लगता है तो जैसे कहते हैं ना ग्राउंडिंग कर दिया तो गुरु का काम है ग्राउंडिंग करना तो वो ग्राउंडिंग पी साहब ने कर दी मेरी उन्होंने जो बातें जो भी मैं कहानी के तौर पे कहना चाहता था उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझा दिया उदाहरण के साथ तो आज के एपिसोड में मैं आत्मविश्वास में यहीं तक रुक जाता हूँ और अगले एपिसोड में मैं आपको आत्मविश्वास के कुछ किस्से यानी कि अपने अनुभव और आत्मविश्वास विश्वास और आत्मविश्वास का टूटना या उसका कम होना या उसका अधिक होना ये मेरी जिंदगी में इसके सबके उदाहरण हैं तो मेरे ख्याल से मैं आपके साथ उन उदाहरणों को साझा करूँगा और उस जो तुलना की बात की गई थी उस तुलना का मुझ पर क्या असर पड़ा और मेरे जीवन पर उसका क्या असर पड़ा उसका भी जिक्र चाहे तो अगले एपिसोड में करूँगा या आने वाले किसी एपिसोड में उसका जिक्र लेकर के आपके सामने आऊँगा तो आज के लिए बस इतना ही आपने अपना समय दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और निवेदन करता हूँ कि यदि आपको कुछ कहना है तो आप मतलब आपका स्वागत है आप जब चाहें तो आप मुझे अपनी बातें कह सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन बातों को लेकर सब के सबके सामने रखें और उसको चर्चा का विषय बनाएं तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलेंगे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 हम होंगे कामयाबी दिन